श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग श्री रामकृष्ण देव का गुरु भाव गुरु भाव मानवीय भाव नहीं है साक्षात जगदम्बा का भाव ही मानव के शरीर तथा मन को यंत्र रूप से अवलंबन कर प्रकट होता है गुरुदेव में मनुष्य बुद्धि होने पर धर्म या ईश्वर लाभ नहीं होता है यह बात भी सदा से हम सुनते रहे हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु गुरुदेवो महेश्वर इत्यादि स्तुति वाक्यों को विश्वास या अविश्वास के साथ मंत्र दीक्षा प्रदान करने वाले श्री गुरुदेव को लक्ष्य कर हम सर्वदा उच्चारण करते रहे हैं साथ ही विदेशी शिक्षा के रंग में रंगे हुए कुछ लोग अपनी जातीय शिक्षा तथा भावनाओं को तिलांजलि देकर यह मान लेते हैं कि मानव विशेष के लिए ऐसा करना महान पाप है और इस विषय में वाद विवाद करने में भी नहीं छुकते कारण उस समय किसको यह विदित था कि किसी किसी मानव शरीर को आश्रय कर प्रकट होने वाला गुरु भाव मानवीय भावराज्य के अंतर्गत नहीं है उस समय किसे यह पता था कि शरीर रक्षा के निमित्त उपयोगी जल वायु तथा भोजन आदि नित्य आवश्यकीय वस्तुओं की तरह मायाजाल में फंसे हुए त्रितापद्ध मानव के मन की समस्त ज्वालाओं की निवृत्ति तथा उसके शांति लाभ का उपाय स्वरूप बनकर स्वयं श्री जगन्माता ही उस भाव तथा शक्ति के रूप में शुद्ध बुद्ध अहंकार शून्य मानव मन के भीतर से पूर्ण रूप से प्रकट है साथ ही उस समय किसको यह धारणा हो पाई थी कि जिसका मन जितनी मात्रा में अहंकार या कच्चे अहम भाव को त्यागने में समर्थ होता है उतनी ही मात्रा में वह उस भाव या शक्ति के विकास का यंत्र स्वरूप बन जाता है। साधारण मानव मन में जीवन मुक्त में इस दिव्य भाव का नाम मात्र विकास है इसीलिए हम उसका उतना अनुभव नहीं कर पाते हैं किंतु भगवान श्री कृष्ण बुद्धदेव चैतन्य महाप्रभु शंकराचार्य ईसा आदि पूर्व पूर्व युगावतार तथा वर्तमान युग में श्री रामकृष्ण देव के भीतर जब उस दिव्य शक्ति की अपूर्व लीलाएं अत्यंत सौभाग्यवश किसी को दृष्टिगोचर होती है तब वह हृदय से यह अनुभव करने लगता है कि ये मानव शक्ति के विकास नहीं है अपितु तो साक्षात ईश्वर शक्ति की ही अभिव्यक्तियां हैं उस समय मार्ग भ्रष्ट, जिज्ञासु मानव के मोह मालिन्य दूर हो जाते हैं और वह कह उठता है हे गुरुदेव आप कभी भी मनुष्य नहीं हैं आप तो यथार्थ में वही ही है अतः स्पष्ट है कि जगन्माता जिस भाव का अवलंबन कर मानव मन की सारी अज्ञान मलिनता को दूर कर देती है उस महान भाव का ही नाम गुरु भाव या गुरुशक्ति शास्त्र ने उसी भाव का गुरु नाम से निर्देश कर मानव को उसके प्रति सोलह आने श्रद्धा भक्ति तथा विश्वास अर्पित करने को कहा है किंतु जिस स्थूल बुद्धि मानव ने भक्ति श्रद्धा आदि करना केवल प्रारंभ ही किया है ऐसे मानव मन के लिए किसी अशरीरी भाव का ग्रहण स्पर्श तथा उससे प्यार करना संभव नहीं है इसीलिए शास्त्र ने दीक्षा प्रदाता मानव की गुरु रूप से भक्ति करने को कहा है अतः जो यह कहते हैं कि गुरु भाव पर श्रद्धा भक्ति की जा सकती है किंतु जिस देह का आश्रय कर वह भाव हमारे समक्ष प्रकट होता है उसे सम्मान प्रदान करने तथा भक्ति करने की क्या आवश्यकता है क्योंकि वह भाव तो उनका निजी नहीं है ऐसे व्यक्तियों से हमारा यह कहना है कि भाई यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो करो अन्यथा देखना कहीं अपने मन के धोखे में न फंस जाना शक्ति या भाव तथा जिसका अवलंबन कर वह भाव हमारे समक्ष प्रकट होता है उन दोनों को कभी अलग रहते हुए तुमने नहीं देखा है फिर अग्नि तथा उसकी दाहिका शक्ति की तरह अभिन्न वस्तुओं को पृथक कर एक का ग्रहण कर उसके प्रति श्रद्धा भक्ति करना तथा दूसरे का त्याग करना तुम्हारे लिए कैसे संभव हो सकता है यह हम नहीं समझ सकते जो जिससे प्रेम या भक्ति करता है वह अपने प्रेमास्पद की व्यवहित अत्यंत छोटी सी वस्तु को भी हृदय से लगा लेता है उनके द्वारा स्पर्श किया हुआ पुष्प या वस्त्र आदि तक को भी वह पवित्र समझता है वे जिस मार्ग से जाते हैं वहाँ की मिट्टी भी उसके लिए बहुमूल्य तथा अत्यंत आदरणीय होती है तब फिर वे जिस शरीर में अवस्थित रहकर उसकी पूजा ग्रहण करते हैं तथा उस पर कृपा करते हैं उसके प्रति स्वभावतः ही उसकी श्रद्धा भक्ति उदित होगी क्या यह बात कहकर समझाने की आवश्यकता है गुरु भाव क्या वस्तु है जो लोग यह नहीं जानते वे ही इस प्रकार की बातें किया करते हैं और गुरुभाव के प्रति जिनमें ठीक ठीक भक्ति का उदय होगा उनमें इस भाव के आधार स्वरूप गुरुदेव के शरीर पर भी श्रद्धा भक्ति अवश्य ही उत्पन्न होगी श्री रामकृष्ण देव इस विषय को विभीषण की भक्ति का दृष्टांत देकर हमें समझाया करते थे वह इस प्रकार है श्री रामचंद्र जी के मानव लीला संवरण करने के दीर्घकाल पश्चात एक बार एक नाव के डूब जाने के कारण कोई मनुष्य समुद्र की तरंगों की लपेट में आकर लंका के तट पर जा पहुंचा विभीषण तो अमर हैं तथा त्रिकाल वे लंका में राज्य कर रहे हैं उनके निकट यह समाचार पहुंचा मानव देह जैसे अत्यंत कोमल भोज्य पदार्थ के आने का संवाद पासभा में बैठे हुए अधिकांश राक्षसों के मुंह में पानी आ गया किन्तु उस समाचार को सुनकर राजा विभीषण के अंदर एक अपूर्व भाव विवलता उत्पन्न हुई आंखों में आंसू भरकर भक्ति गदगद से बारंबार वे कहने लगे अहो भाग्य राक्षस लोग उनके उस भाव को समझ नहीं सके अत वे आश्चर्यचकित हो गए तदनंतर विभीषण उनको समझाते हुए बोले जिस मानव शरीर को धारण कर मेरे प्रभु श्री रामचंद्र ने लंका में पदार्पण कर मुझे कितार्थ किया था बहुत दिनों बाद आज पुनः उस मानव शरीर का मुझे दर्शन प्राप्त होगा क्या यह कम भाग्य की बात है मुझको तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो साक्षात श्री रामचंद्र का ही पुनः इस रूप में आगमन हुआ है यह कहकर राजा विभीषण अपने मंत्रियों सहित समुद्र के तट पर जा उपस्थित हुए एवं पूर्ण सम्मान तथा आदर के साथ उस व्यक्ति को अपने महल में लिवा लाए तदनंतर उन्होंने उसे सिंहासन पर विराजमान कराया और अनुगत दास की तरह वे स्वयं सब परिवार उनकी सेवा वंदनादि करने लगे कुछ काल तक इस प्रकार उस व्यक्ति को लंका में रखने के उपरांत भेंट स्वरूप विविध धन रत्नादि प्रदान कर सजल नेत्र से उन्होंने उसे विदा किया तथा अपने अनुचर वर्ग के द्वारा उसे घर पहुंचवा दिया